वाक्यम कति विधम वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्यम द्विविधम वाक्य दो प्रकार के हैं वैदिकम लौकिकम एक तो वैदिक है दूसरा लौकिक वैदिकम ईश्वर सर्वमेव प्रमाणम लौकिकम तो आप तो प्रमाणम अन्य प्रमाणम इन दोनों में भी जो वैदिक वाक्य है वह वा ईश्वर से उक्त मानते हैं वेदों को ईश्वर प्रोक्त मान वो ये नहीं मानते हैं कि वो वेद नित्य वेद जन्य ईश्वर का मुख से निकला है ईश्वर ने बोला है सृष्टि के आदिकाल में और ईश्वर से उक्त होने के कारण से वेद प्रामाणिक हम पूछे ईश्वर क्यों प्रामाणिक हो गया भाई वेदों ने कहा ना ईश्वर सर्वज्ञ है इसने ईश्वर प्रामाणिक अन्यूनाशन दोष होगा ईश्वर हो। ने कहा इसलिए वेद प्रामाणिक हो और वेद कहता है ईश्वर सर्वज्ञ इसलिए है। ईश्वर इस प्रामाणिक तो ईश्वर कहने से वेद प्रमाणिक हुआ वेद कह रहा है इसलिए मैं ईश्वर को प्रमाणिक मानता हूं उसके वचन को सत्य मानता हूं इसलिए परस्पर अन्यून दोष हो जाता है ऐसा अन्य दर्शनकार इसमें दोष देते हैं इनका कहना ऐसे नहीं है वेद केवल ईश्वर का स्तुति कर रहा है वे कह रहा है इसलिए ईश्वर को प्रामाणिक नहीं मानते हैं किंतु हमने यह स्वीकार किया है ईश्वर के अंदर जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है नित्य इच्छा नित्य उसके ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है दोष रहित ज्ञान होने से वो प्रामाणिक ज्ञान है और मनुष्य में दोष आ सकता है लोग लालच राग देश अनेक चीजों से दोष आ जाता है इसलिए पौरुष जो ज्ञान होता है वह अनित्य होता है इसलिए कोई प्रामाणिक भी हो सकता है अप्रामिक भी इसलिए लॉजिक वाक्यों में दो प्रकार का हम मान लेते हैं जो आप तो है, वो तो प्रामाणिक है आप से भिन्न अनाथ पुरुष भ्रांत और प्रमुख वाक्य जो होते हैं अप्रामाणिक वाक्य होते वेद वाक्य मितम उपलक्षण केवल वेद के वाक्य नहीं सकल शास्त्र ले वेद मूलक जितनी भी शास्त्र वेद विरोधी शास्त्र नहीं वेद मूलक स्मृत्यादी ग्रह उपलक्षण इसलिए है कि वेद मूलक जितना भी स्मृतियादी है पुराण इतिहास वगैरा सबको ले लेना लौकिक तो वेद वाक्य भिन्नः लौकिक का मतलब क्या वेद वाक्य से भिन्न है आप तक पंचायत चला गया है नहीं इस पे नहीं। चल आगे में आएगा वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दिक ज्ञान किम अरे शाब्दिक ज्ञान किसे कहते हैं जो वाक्यार्थ है ज्ञान हमने शाब्दिक ज्ञान तत्कर्ण तो तो इस वाक्यार्थ ज्ञान ही शाब्दिक ज्ञान है और जो कारण है वह शब्द है व्यापार क्या है पदार्थ उपस्थिति रे व्यापार पदार्थ उपस्थिति होना ही व्यापार यहाँ थोड़ा विस्तार जा रहे देखिए ये शब्द सामग्री प्रपंचिता अब तक जो आपने बातें बताई हैं उस सारी की सारी चीजें शाब्द ज्ञान के सामग्री का आपने विस्तार रूप कथन कर दिया प्रमा विभाजक वाक्य प्रभा है उसको प्रमा बना लो प्रमा विभाजक वाक्य शाब्द से उदिष्टत्व तत्कु तो प्रदर्शित प्रमाद वाक्य ने शाब्द ज्ञान को बताया अब तक आपने जितने भी पहले पढ़ा प्रत्यक्ष ज्ञान का विलक्षण बनाया गया अनुमित ज्ञान का विलक्षण बता दिया उपमिधि ज्ञान का विलक्षण लक्षण बनाए लेकिन शाब्दिक ज्ञान का लक्षण बनाएगी ना तो सामग्री के चर्चा करके छोड़ दिया आपने ये तो उचित नहीं है शाब्द ज्ञान का विलक्षण बताओ तबित था तक अंत में उसको बता रहे हम वाक्यात ज्ञानम शात ज्ञानम शाब्द शब्द प्रत्येमी थी अनुभव सिद्धा शाब्दत्व जाति क्या है शाब्द ज्ञान में रहने वाला शाब्दत्व जाति कैसे तय हुआ क्योंकि इसलिए कि ज्ञान में जाति तो तय नहीं हो सकता जब तक आप अनुभव क्या करो नहीं बोलेंगे प्रत्यक्षी करो महोत्सव में प्रत्यक्षत्व जाति माना जाएगा अनुमिनोमी कहोगे उस ज्ञान में अनुमित्व जाति माना जाएगा उपमिनोमी कहोगे उस ज्ञान में उपमित्व जाति माना जाएगा जैसे वैसे शब्द शब्दात् शब्द से मैंने यह प्रत्येक ज्ञान को जान लिया उत्पन्न कर लिया हूं ऐसे जब कहते हो इस प्रकार जब अनुभव आपको होता उस अनुभव से सिद्ध जाति का नाम शाब्दत्व जाति होगा ये ठीक है ये वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होता है थोड़ा बताइए तो ये दृष्टान देकर वाक्य तो सब जानते हैं वाक्यार्थ ज्ञान जिसको जैसे मन में वैसे ले लेते हैं है ना एक ही वाक्य के अलग अलग अलग अलग अर्थ पकड़ लेते एक ही वाक्य बोल रहे हैं अलग अलग अर्थ पकड़ लेते बार ऐसे पढ़ाता था जब कहीं कोई बात को लेकर विचार करे तो वो सोचता एक आदमी तो को ही बोल रहे। मेरे को ही बोल रहे मेरे ही कमियां निकाल रहे हैं स्वामी जी ओ रहे करे उस आदमी वो अपने में लक्षित कर लिया सगल वाक्यों तो कर लो भाई मैंने कहा कर लो कोई बात नहीं सुधर तो जाओ परेशान मतो सुधर जा तुम लगता है कि तेरी कमी है उसको दूर कर लो कोई बताने वाले तो मिल गया कम से कम तेरे को नहीं वो उल्टा सोचते समझ मेरी बारे में क्यों दूसरे का कमी क्यों नहीं बोलते ईर्षा सब घुस गया तो आदमी क्या भला होगा उसका नहीं हो इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान कैसे निकाला जाता यथार्थ होना चाहिए न अपना पराया किससे कोई लेनदेन देन ना हो वास्तविक जो ज्ञान उस वाक्य में छिपा हुआ है उस वाक्य से चाहे लौकिक को चाहे वैदिक हो उसका लक्षित जो तात्पर्य जो चीज है वो सामने आना चाहिए वास्तव में कैसे निचोड़ निकाला जाए वो प्रक्रिया बता रहे देखो बता रहे शब्द बोध क्रमो शब्द बोध क्रमो बना रहे इसको बोध क्रमो यह शब्द ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और क्रम बता रहे देखिए चैत्रोग्रामम गच्चती चैत्र गच्छती यहां पर इन पद है व्याकरण दृष्टिया और अनेक पद है न्याय का दृष्टि से कोई भी शाब्द बोध हो शब्द बोध में ध्यान देने योग्य होता है हमने विशेष किसको बना? विशेष क्या होगा ज्ञान में ज्ञान में विषय रहता है विषय में विषयता और तीन प्रकार के विशेषता प्रकार होता संस कई बार बता चुका हूं इस चीज को अब यहां पर विचार कर रहे हैं ज्ञान में विशात विज्ञान विशेष रूप में क्यों अलवत है मीमांस अलग कहता है व्याकरण अलग कहता है और यह अपना न्यायिक का अलग काम इनके यहां प्रथमता मुख्य विशेषशाली ज्ञान मुख्य विशेषता ज्ञान होता है और वहीकरण कहते हैं आख्या आख्यात्म ने क्रियापद वो प्रधान हो होगा वो होता है परे क्षेत्र जो प्रथमांत है वो प्रधान है और वो गजत गच्छति क्रियापद प्रधान क्रिया प्रदान विविधात्मक क्रिया अरे नहीं माना दे ना धातु ना प्रथमा, किंतु धातु से जो प्रत्यय है लोट लकार लंग लकार लट लकार लकार प्रधान वो बुरे वाक्य का निचोड़ दे रहा है उसमें कहते भावना उसमें भावना तो, तो प्रधान ये नीमांस है व्याकरण है यह नया परिषद की बात वर्तमान विशेष का शाद बोध उत्पन्न होता है यह नहीं आए उसी अनुसार हम लोग घटाएंगे कैसे घटेगा यह वर्तमान पे आपका चैत्र है ना चैत्र में क्या क्या चीज है चैत्र और सुख चैत्र तो गए व्यक्ति विशेष और इसमें क्या क्या है कर्तृ ना सुप्रत्य कर्तव लेक चैत क्या कहा जाएगा एक चैत ये इसमें अर्थ निकल गया ठीक और अब आए ग्रामम ग्रामम में क्या है ग्राम हम इसमें क्या मान लिया हमने कर्मत जिसे कर्मत तो मानी लिया है।, है ना और एक कथन तो करने की जरूरत तो तो नहीं एक अवच्छिन्न कर्मत्ता अवच्छिन्न ज्ञान ये नहीं कहेंगे कि कर्मत्व का तो देने से काम चल जाता ग्राम कर्मक ठीक ग्राम कर्मक एकत्व छिन्न कर्तना चित्र ये हो गया और आता है, इसमें तो कई बातें हैं गम धातु है टिप प्रत्यय और शब्द बीच में है ठीक और इसमें है आपका वर्तमान काल एक और गम धात होता है गमन क्रिया धातु वर्तमान कार्य का वर्तमान काल का एक छिन्हन गमन आत्मक्रिया के अनुकूल मैंने कृतिमान कर्तव्या प्रयत्न वाला कृतिमान चैत्र है इसे प्रत्येक शब्द को तोड़ के अर्थों को ग्रहण कर लिया फिर मिलाकर के बोल रहा है, देखिए ग्राम कर्मक अनुकूल, वर्तमान वर्तमानकालीन कृति इति चैत्र बोला ग्राम कर्मक है ये वाक्य। और कैसे वाक्य गमन क्रिया बताई गई है धातु अर्थ उसके अनुकूल वर्तमान कालीन क्रिया के प्रत्येक जो बता रहे वर्तमान कालीन जो क्रिया है वो तो करने वाला जो अनुकूल प्रयत्न कृत प्रयत्न वाला कौन है चैत्र है इस प्रकार वाक्य को लाके पूरा अर्थ बता कहते हैं शब्द ये कैसे निकाला आपने उसमें बता रहे देखिए द्वितीय कर्मत्व तो मरता ग्रामम में जो त्वीत थी उसका क्या लेंगे कर्मत्व धातु और गमनम धातु का गमन और उस गमन का लट लटकार कर्तवाच्य में जो टिपला है आपने शब्द है ना शब्द कर्तवाच्य तो दिखा रहा है तो कर्ता के साथ गमन का संबंध क्या होगा ना कोई भी क्रिया आप बैठे हैं आपका क्रिया के संबंध होगा उसको अनुकूल संबंध देंगे अनुकूलता संबंध चैत्र कैसा है गमन के अनुकूल गमन क्रिया के अनुकूल उसके अंदर व्यवहार चल रहा है जैसे आपके अंदर अभी गतिनिवृत्ति के अनुकूल व्यापार आपके अंदर हो रहा है इसलिए यहां पर गमन अनुकूल अनुकूलत्व तो संबंध है वही कह रहे हैं जो अनुकूलत्व चंसर्ग मर्याद भासते क्रिया और क्रियावान के बीच में जो संसर्ग है वो संसर्ग का एक नियम है सामान्य रूप व्यवहार में जो स्वीकार करते हैं उस नियम के आधार पर भाषित होता है क्या संबंध भाषित होता है अनुकूलत्व संबंध लटो और लट क्या कर रहा है चिपका कहते वर्तमान आख्या तो और वर्तमान बता दिया और आख्यात का निकला कृति प्रयत्न आख्यात आप क्या लेंगे यहां कृति लट लकार आख्यांश है ना एक आख्यात माना उन्होंने और दूसरा कालवाचकता उसके अंदर है इसे दोनों कर दिया लट के द्वारा में वर्तमान काल प्राप्त हुआ और उसी लट के आख्यांश के द्वारा कृतित्व प्राप्त हुआ तत्सब है पुनः संसर मर्द सत्य उस कृति का, का क्रिया में नहीं प्रयत्न कौन कर सकता है चेतनवान पुरुष ही कर सकता है उसका किसके साथ होगा कृति है।, है।, है और चैत्र एक द्रव्य है गुण और द्रव्य का संबंध समवाद संबंध होगा और समवा संबंध अवचीन समझ लेना अब इस सारी चीज को जोड़ के बोलना है ग्राम कर्मक गुकूल वर्तमान कालिक समवाय संबंधावच्छिन्न एक मान चैत कुछ चीजों ने छोड़ दिया पहले अनुकूल वर्तमान कह दिया वर्तमान कृति सीधे ले लिया अगर वर्तमान कालिक समवाय संबंधा अवच्छिन्न एक कृति मान ये होता है अब जहां चैत्रादि चेतन व्यक्ति नहीं है तब क्या करोगे कृतिमान मान तो नहीं घटा सकते हो थी। किसने बोल दिया रथ जा रहा है हमारा कृति होगा क्या रत्न प्रत हो क्या रथ में कोई आत्मा है उसमें प्रतो रहेगा क्या नहीं तब क्या करना है रथो ग्र गमनुकूल व्यापार वन रथ इतना ही अर्थ होगा सीधा साधा गमनानुकूल वर्तमानकालीन व्यापार वन का है नहीं होगा अब वहां धातु से गमन ले लिया उसके ऊपर व्यापार वृत्ति के तरह क्या मालूम हो रहा है केवल व्यापार मात्र होता है क्योंकि धातु का क्या बताया फल व्यापार हो धातु अर्था फल और व्यापार ये दोनों धातु से बोधित है जहां में फल कुछ दिख रहा है तो वह फल ले लिया फल नहीं दिख रहा है व्यापार ले लेंगे इसे कहते हैं व्यापार है हो। और अनेक क्रिया हो तो क्रमश् भुक्त स्ना भंडारा गच्छति स्नान किया अगर गंगा जी में भंडारा खाया और चल पड़ा गच्छति स्ना गच्छति स्नान किया, खाया, सोया, फिर गया, शही गुर्सोया जोड़ो चित्र गमन प्राग भाविन्न काल स्ना गमना वो सब क्या है? क्या है अब वर्तमान में क्या कर रहा है वर्तमान में तो गमन क्रिया हो रही है इसे बाकी सारी क्रिया प्राप्त प्रागकालीन माने गमन की प्राग भाव काल में अर्थात तो जब गमन शुरू नहीं हुआ तब तो क्या कर रहे थे स्नान कर रहे थे है ना इसे क्या करे गमन प्राग भाव से अवच्छिन्नता स्नान क्रिया गमन प्राग व अवच्छिन्नकालीन स्नान का जो करता है वो क्या कर रहा है अब गमना अनुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान हो गया है है ना ग्रामम गच्छति स्ना ले लो तब क्या होगा गमन प्राप्त छिन्न काली स्नान करता सै गमनाकूल वर्तमान कालीन समय संबंध अवच्छिन्न एक कृतिमान चैत्र यह वाक्य बोल हो जाएगा त्वा प्रत्य कर्ता पूर्व काल एवं अन्य क्योंकि समान समान कर्तृिक दो क्रियाएं हो और तो पूर्वकालीन क्रिया से त्वा होता है इसे त्वा प्रत्येक के द्वारा हमें दो चीज का बोध हो रहा है एक तो उसके अंदर कर्तृत्व है कर्ता को कर्तृत्व है क्या रहा है? और दूसरा पूर्व काली तो बताने के लिए हमने प्राग भाव अच्छिन्न कह दिया प्राग भाव अवच्छि जो वर्तमान कागभाव कालीन जो प्राग भाव में वो क्या हो जाएगा वो प्राग भाव पूर्व काल में स्थित हो गया इसे गमन प्रयाग ये शब्द पूर्व काल का द्योतन कर रहा है पूर्व काल गमन काल जो वर्तमान काल है उसकी अपेक्षा से पूर्व काल को बोल करा दिया और तो बोल करा दिया गमन प्राग्वा स्ना शब्द का अर्थ हो गया गर्थ पूर्वक पूर्व वर्तमान कृतिमान वर्तमान जोड़ लेना है ये मन्त्र बोध्य इसी प्रकार अन्यत्र भी अन्य वाक्यों का अभ्यर्थ आपको ग्रहण करना चाहिए अच्छा अब आ रहा है शेष जो बाकी है आपके बुद्धि का ही विभाग यानी यही उन्हें लिख दिया अथाव शुकु निरूपणम लिख दिया है तो आवश्यक गुणों का थोड़ी चर्चा हो रही है अभी तो बुद्धि की चर्चा के बाद किम है। गुण को शुक्र गुण में अन्य गुणों में जाओगे वह आना चाहिए ये जो शीर्षक अथा अवशिष्ट वहां आना चाहिए अभी तो बुद्धि की अब बाकी जो प्रभेद है उस पर जा रहे हैं आप एता गतिहा अनुभव का कितने भेद है ये बोल रहे हैं संशय और तर्क संशय और से कि लक्षण है संशय का क्या लक्षण है यदि एक धर्म विरुद्ध नाना धर्म वैशिट अवगा ही ज्ञान संशय यदा सानुर्वा पुरुषवा यदि एक धर्मी पुरोवर्ति ये भी है। सामने रहने वाला पीछे रहने वाले में संशय नहीं होता सामने में रहने वाला एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का जो है से विशिष्ट ज्ञान जी हो जाए उस ज्ञान को कहते हैं संशय ज्ञान वैशिष्ट अवगा ही ज्ञानम यथा स्थान व पुरुषों वह सामने ठूंट था और ठूंट को देखकर को मंदांधकार आदि के कारण से समझ में नहीं है ठूंठ है यह कोई राक्षस जैसा बड़ा लंबा चौड़ा चोर उदमा कोई हो समझ में नहीं आ रही पुरुष क्या ढूंढ रहे हैं कलम एक नृत्य नारायण वैश्य वाई ज्ञान संशया देखिये संशय लक्ष्य पहले कहते हैं विरुद्धा मन व्यधिकरण अन्य में रहने वाले ये नाना धर्म स्थान पुरुष आज है ऐसा वैशिष्यम संबंध तदवि ज्ञानम उनका एक ही धर्म में अलग अलग धर्मों का संबंध को बोध कराने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को संशय करता संशय कहते हैं पर एक धर्म ने क्यों कहते हो समूहालंबन ज्ञान में अतिव्याप्ति ना हो समूहालंबन ज्ञान किसको कहते नाना मुख्य विशेषशाल ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम अनेक मुख्य चाली, अनेक सब मुख्य है जैसे तुम समाज में क्या कहा आपने सब पदार्थ हाँ सब जितने प्रयोग कर रहे हैं और तो सारे के सारे मुख्य विषय विशेष है कोई गौण नहीं एक गौण हो जाए ये मुख्य हो जाए ऐसा नहीं है जितने भी है सब मुख्य हो ऐसे जो ज्ञान होते तो उसको कहते हैं समूहालंबन ज्ञान नाना मुख्य विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबनम नाना मुख्य विशेष विशेषशाली ज्ञानम समूहालंबन ज्ञानम कहीं नाना के जरा अनेक लिख दिया अनेक मुख्य विशेषालय से भी लोग बोल देते हैं चाहे अनेक हो चाहे नाना हो बात चलेगा मराठी नाना नहीं लेना वहां हो जाता नाना का नानात्म तो अव्य है यहाँ नानात्तम तो नाना एक अव्य है अनेकत्व का अर्थ करने वाला देखिए घटा धर्मनी घटा और घट के ऊपर एक पटल लपेट रखा है दोनों के एक साथ आप देख रहे हैं आप करो ऐसे ज्ञान हुआ आपको इमाऊ घट गट ये दो क्या है एक घट और दूसरा पट है दोनों के एक साथ देख रहे हैं दोनों ही मुख्य हैं। दोनों ही है एक में दो धर्म नहीं देख रहे हैं दो अलग अलग अधिकरण है उनको एक साथ ग्रहण कर रहे हैं दो धर्म से वन घटक घटवो देखा पटकताचन तो पट को देखा दोनों को एक साथ बोल दिया घटअप गट गट इसका नाम सुनवा है नाना अनेक मुख्य विशेष विशेष पठ भी विशेष दोनों ही मुख्य है एक गौण एक मुख्य नहीं है धर्म से विशिष्ट एक ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया घट पठाउ इसमें अति प्रसिवान करने के लिए एक कहना जरूरी हो गया अगत पटत दोनों धर्मों को आप एक धर्मी में ग्रहण नहीं कर रहे हैं अलग अलग धर्मी में ग्रहण कर रहे इसमें घट पृथ्वी यदि ज्ञान से एकस्मिन धर्मिणी घटे घटते पृथ्वी रूप नाना धर्म शिष्टवादिप्रसंग मैंने एक, एक धर्मिणी नाना धर्म कह दो वृक्ष घटा दो पहले एक धर्मनी हटा दिया आपने कहा कि नाना धर्म तो आरमन ज्ञान में चला गया अब एक धर्मनी हटा दिया एक नाना धर्म ज्ञान तो गंधवती पृथ्वी के स्थान में जैसा होता है घटवध घट पृथ्वी आपने ग्रहण किया अभी एक अचगण में दो धर्म ग्रहण हो रहा है आपके सामने अकेला घट है उस एक धर्मी में घटत्व ज्ञान भी हो रहा है पृथ्वी ज्ञान भी हो रहा है दो धर्म का ज्ञान हो गया एक धर्म नहीं नाना धर्म का अवगान हो गया है उनके वैशिष्ट्य का संबंध बोध हो गया घटक पृथ्वी ज्ञान में तो इसमें अति हो जाएगा निवारण कैसे करें, करें। रुद्ध नाना धर्म कह दो कि घटत विरोधी धर्म नहीं है घटत पृथ्वी पदार्थत्व देखते द्रवित्व देखते जितने भी ऐसे है कि परस्पर और वर्ग धर्म है परस्पर अवृद्ध अनेक धर्म प्रत्येक वस्तु होते ही है प्रत्येक वस्तु में धर्म अनेको धर्म्योंकि परस्पर विरोधो अवृद्ध नहीं तवाति हो पटतिवृद्ध घटत ऐसा ज्ञान वाक्यशी गो ज्ञानी क्ष ज्ञान कहते वेदकर्म धर्मावचन ज्ञान होना तो पटतत्व विरुद्ध घटत घटा पटतर जो घटतिक घटत्व वाला या घट ऐसे आप जो ग्रहण कर रहे हो पटत्व भी उसमें देख रहे हो घटुत्व को भी देख रहे हो इन पटत्व को घटुत्व के साथ कैसे देख रहे हो विरोधी रूप देख रहे हो पटत्व का विरोधी जो घटत धर्म है ऐसे वाला ये घट है वैसे ज्ञान करोगे ये भी कैसा है एक धर्म में देख रहे हो घट में और विरुद्ध धर्म को देख रहे हो घट में है धर्मवान धर्म नाना शब्दाओगे विरुद्ध धर्म देख रहे नाना धर्म नहीं देख रहे विरुद्ध धर्म देख रहे हो विरुद्ध नाना धर्म नहीं देख रहे हो का विरुद्ध जो घटक धर्म को आपने देखा लेकिन पटक घट दोनों को नहीं देखा घट में पटत्व घटत्व दोनों को आप घट में ग्रहण नहीं कर रहे हैं लेकिन जब घटत्व को देख रहे हो घट में केवल घटत्व ना न देख करके आत्मन में लिया पटत्व का विरोधी जो घटत्व धर्म है वो यहाँ है घट में समय संबंधी ना तब एक धर्मनी घटे पटत्व विरोधी घटत धर्म को समय समुद्र बैच से अवगहन हुआ बोध अति एकस्विन धर्म विरुद्ध धर्म अवगा ज्ञान हो गया ना तो इस बात निर्वाह करने के लिए ये सब देना पड़ेगा विरोधी एक धर्म ग्रहण किया आपने विरोधी अनेक धर्म आपने ग्रहण नहीं किया इसे कहते हैं पटत विरुद्ध घटतवान नहीं है घटतवान घटा वह है उसमें छप गया वाद में घटत्वान वहा उसमें ठीक करो पटत विरुद्ध घटत्वान घटा ज्ञान अधिप्रस वारणा नाना इति नाना शब्द विपर्य कहा विपर्य ज्ञान किसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान विपर्य जो बाधित ज्ञान है कालांतर में प्रमाण के द्वारा बाधित जो ज्ञान होता है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं उसी का नाम विपर्यय है पर्याय प्रयोग कर दिया है धा शुभ रज सुक्ति में इदम इधम ज्ञान पहले दृष्टान दे चुके हैं विचार हो चुका है इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सासी छोड़ दिया उसको। मिथ्या ज्ञान ज्ञान विपरीय कर दो ज्ञान क्या यथार्थ ज्ञान में व्याप्त हो जाए गो विज्ञान है यथार्थ ज्ञान वारणाया मिथ्या विपर्य इतना मिथ्या विपर्य वस्तु में, वस्तु मिथ्या होती है वस्तु मिथ्या है उस वस्तु में अतिव्याप्ति वारण करती नहीं है यथार्थ वारणा बोल दिया अथार्थ वस्तु अतिव्याप्ति वारणाया ज्ञान शुक्ति में जो रजत देखा ना आपने वो रजत रूपी वस्तु क्या है वो मिथ्या है वस्तु मिथ्या है रजत जो देखा हुआ रजत है वह रजत मिथ्या तो है उसमें लक्षण चला तुम के आपने गया लक्षण किया केवल मिथ्या ज्ञान शब्द नहीं दिए तुम तो यथार्थ वस्तु रजदादी, सरपादी, उनमें ले जाएंगे अति व्यक्ति हो जाएगा कर रहे थे लक्षण आप एक यथार्थ ज्ञान का चला गया वस्तु में अति अति निवारण करने के लिए क्या शब्द है ना ज्ञान ज्ञान शब्द तब उस समय नहीं जाएगा तो वस्तु है वो गुण है नहीं वो द्रव्य है वो मिथ्या ज्ञान विपर्य लक्षण तब सही हो गया तर्क से किम स्वरूप हम तर्क का क्या स्वरूप है किम लक्षण हम नहीं पूछा किम स्वरूप हम पूछ रहे क्यों क्योंकि तर्क भी विपर्य का एक रूपांतर है तर्क और विपर्य कोई अलग चीज नहीं है लेकिन जान के अलग क्यों किया जा रहा है विपरीत विपरीय प्रामाणिक प्रामाणिकता में उपयोगी नहीं है लेकिन तर्क प्रामाणिक का सहयोग है आप कोई बात कह दिए जैसे पर्वत तो नहीं मान धुआ था अपने कहा है ना पर्वत वन्य वाला है धुम होने से तो अगला कहता है धुआं भले रहे लेकिन वन्य हम नहीं मानते हट जाए हट जाए तो क्या करना उसको उल्टा पाठ पढ़ाना पड़ेगा सीधा समझाओ तो मानेगा नहीं तो है कट्टर खोपड़ी वाला क्या करे उसको उसको कहना पड़ेगा यहां यदि धूम है और वन्नी नहीं है ऐसा कहते हो तो फिर यह कहना पड़ेगा दुनिया में धुआं वन्नी से जन्य नहीं है ऐसे उल्टा पाठ पढ़ाना है इसको तर्क कर, है तो भी पर बोल रहे सही बात को लेकिन उल्टे भाव से व्यापी को व्यापक बना के बोल रहा हूं व्यापक को व्यापी बना के उल्टा करके बोल रहा हूं उल्टा करके बोलना तो मतलब गलत बोल रहे हैं विपरी बोल रहे हैं आप क्योंकि यहां पर क्या हो गया यत्री यात्रा यदि यात्रा धूमो अस्तु तर्री धूमो वन्य जन्यो नश्या धूमो वन्यजन्यो न स ऐसे जो कह रहा हूं यहां पर क्या कर दिया धुआं जो व्याप् था तो उसका व्यापक बना दिया और व्यापक व्यापक तो उसका बना दिया दिया उल्टा उल्टा उल्टा कर दिया ना हमने हाँ ये बोलने से उल्टा खोपड़ी वाला सीधा हो जाता तभी सीधा होगा तब वो कार्यक्रंड भाव में बोल दिया ना तभी वन्य कार्यकान भाव खंडन कर दिया आपने धूम और वन्य के पीछे जो भाव है, उसको जब खंडन कर दोगे तब तो वो कहेगा हाथ जोड़ के नहीं बात ठीक है फिर है तो वन्नी भी है मान लेगा वो तो इस तरह से कार्यकार करके अपने बात को सिद्ध करने का जो प्रयास करते हैं उल्टा कह करके व्यापी को व्यापक बना के व्यापक को व्यापी बनाकर बना उल्टा करके जो बोल रहे हो जिसका नाम थर्थ है लेकिन यह भी सिद्धांतियों के उपयोगी है इसमें पर एक से अलग करके बोल रहे का स्तर यथा यदि वह धूमो अस्तु वो यदि तुम कहते हो धुआं रहे किन्तु वन्य नहीं है तरी धूम वन्य जन्यो न सी जो धुआं है वन्य जन ही नहीं है कहना पड़ेगा ऐसा जो कहेंगे तभी उस बात को स्वीकार करना यदि अवन्य नहीं है फिर तो धुआं भी नहीं है ऐसे कह लक्ष्य थी व्याप्यारोपणी थी असंभवार व्यापारोपणी थी फिर न असंभवार थी किसी एक को भी छोड़ देवे तो असंभव दोषों का अतिव्यापति वगैरह नहीं है लबड़ा नहीं इसमें अतिव्याप्ति का अत्र वन्य भावो व्याप्या धुमा भाव व्यापक वन्य भाव व्याप्य धुमा भाव व्यापक यद्यपि तर्क से विपर्या पृथक विभाग अनुचित यद्यपि तर्क क्या है विपरीय रूपा ही विपर्य से तो अलग है नहीं फिर भी इसका जो आप विभाग क्यों कर रहे हो पृथक विभाग करना तो उचित नहीं है यद्यपि उचित नहीं है तथा फिर भी प्रमाण अनुग्राह तत्व उदिति बोध्यम फिर प्रमाण को अनुग्रहित कर देता आपका जो सच्चा वस्तु है ज्ञान है उसको और मजबूत करने में सहयोगी है ये इसीलिए इसको हम अलग करके उत्थापन किया है स्वप्न क्या है फिर स्वप्न तो में अयार्थ है ना क्या कहते वो विपरे कोटि में चला गया उसको अलग गिनाने की जरूरत नहीं मिथ्या ज्ञान है स्वप्नस्तो तक बहिर्देशानदेश मनसीय विपर्य के अंतर्गत होगा मानस विपर्य हर एक इंद्रिय का अपना अपना अलग अलग विपर्य होता है और महा मन का द्वारा भी विपर्य जो होता है मानस विपर्य कहेंगे उसके अंतर्भाव कर दे रहा स्वप्न होता कब है और कैसा और कहा कब होता कहा है जब मन पुरीत नारी का बहि और अंतर देश का बीच संधि देश में बैठा होगा तब तो। एक नारी विशेष नाड़ी है हृदय से निकलते करो मन आ गया बुद्धि से ऊपर से निकल करके हृदय में सोने के लिए अब वो पूरा बाहर निकला भी नहीं अंतर भी नहीं रह गया वो चोट में रह गया संधि में अर्था हृदय का मुख में रह गए जहां हृदय में नारिया जुड़ रहा है वह मुख में रह गया है। में अंदर में नहीं अंदर रहता जागृत और व्यवहार हो जाता नीचे चला जाता हृदय में, तो में चला जाता बीच में खड़ा हो गया संधव अत तो कुछ लोग मानते हैं इनानाड़ी में जाके बैठ गया मान इला सुना तीन प्रमुख नारिया है उनमें इडानाड़ी में जब जाके बैठेगा तो स्वप्न पिंगला में बैठेगा तो जागृत हो सुन में बैठेगा तो सुशुभ ऐसे लोग व्यवस्था कुछ देते हैं उसको भी विकल्प उसका विरोध नहीं कर रहे ठीक है कर कोई बात नहीं वो भी योगियों का पक्ष मान लो ऋणाट्य स्थित है अदृष्ट विशेष कारण भी क्या है मन का जगह बता दिया और मन वहां जाकर के उस जगह में स्वप्न क्यों देखता है उसका दो कारण है या तो आप पुण्य पाप का विशेषाध्यान अदृष्ट विशेष जो खाए हुए पिए हुए जो था उसमें सप्त धातु जो शरीर के अंदर है उससे विषमता आ गई धातु वैषम्य ना धातु दोषे नच मानस प्रिय अंतर्गत और मानसिक प्रिय के अंतर्गत होने से उसको अलग जनना नहीं किया गया है सुख से किम लक्षण सुख का क्या लक्षण सर्वेशा अनुकूल वेदनी सुखम सभी के द्वारा अनुकूलत्व न स्वज्ञान विषक्त स्वीकार जिसका करते हैं उस गुण का नाम सुख होता है सब को अनुकूल वेद नहीं क्या है सुख सुख है क्यों सभी चाहते है? कोई ऐसा संसार में नहीं है जो सुख को नहीं चाहता है सभी के लिए अनुकूलत्व न सभी क्यों इसलिए जाना वेद ने क्या कहा किस आधार बोल रहे हैं वेदने का आत्मन प्रतिकूलानी परेशान मां समाचारे ये वेद मंत्र आत्म न प्रतिकूलानी आप चाहते कोई आपको गाली ना दे फिर आपका काम है कि आप किसी को गाली ना दे आप समझ लें कोई मुझे गाली मुझे बुरा लगेगा मेरे लिए अच्छा नहीं लगेगा तो आपने प्रतिकूल महसूस हो रहा है तो फिर परेशान मां समाचार वो चीज आप दूसरों के साथ आसन न करें तो स्वतः जो भी आपके पास आएगा कभी आप वो गाली नहीं दे सकता चाहे जितना भी बड़ा गलती कर लो कुछ भी कर लो तो बोल नहीं सकता ऐसे भी दुष्ट आदमी होगा गाली देने वाला सवेरे से रात तक गाली पकने वाला होगा तो भी आपके सामने चुप बढ़ जाए क्योंकि आपसे गलती भी हुई तभी बोलेगा सामर्थ्य आपके अंदर सिद्ध हो जाता है कि आप उसको लिया है जो मेरे लिए प्रतिबूल जिसमें महसूस कर रहा हूं अवश्य दूसरे के लिए भी प्रतिकूल होगा अतः मैं दूसरे से वैसा व्यवहार नहीं करूंगा इसलिए आत्मा प्रतिकूल आत्म अनुकूल आर्वेशा प्रति समाचार जिसको आप समझते हो यह मुझे आनंद देने वाला है सुख देने वाला है ऐसा व्यवहार है वैसा वह सभ्य साह सबसे आपको सुखी मिलेगा कभी दुख नहीं मिलेगा इसे सर्वेश अनुकूल ज्ञान विषय सर्वात्म अनुकूल युखम सकल आत्माओं का जो है, ज्ञान का विषय है उसी को सुख कहते हैं ये कैसे सुखदा कैसे मान लिया जाएगा कहते तो आपके अनुभव सुखदाति होगा दूसरों की सही ये क्या पता दूसरा सुख का नाटक कर रहा है कि वास्तव में सुखी है आज दुनिया अंदर से दुखी बाहर से सुखी बन नाटक करती है और अधिकतर ऐसे ही और दूसरे को सुख को देख करके दुखी बहुत <laughs> और है और सुख को कैसे नाश करें उसी का प्लानिंग में लग जाता है साधु वेस्वी रहने वाले बहुत ऐसे हम यहाँ बैठे हैं लोगों को पसंद नहीं है पढ़ा रहे हैं तो पसंद नहीं है इनका भक्तों को तोड़ो इनके सेवकों को तोड़ो कुछ तो आग लगाओ कुछ लगाओ मैं कहता कर लोग जितनी कर सकते हैं हमारा तो हम वाले मामला है अपना तो ठेकेदार एक भगवान ही है हमारा असली भगत वही है और कोई भगत है ही नहीं हमारा कोई भगत जगत है ही नहीं हम तो भगत को बना रखे भगवान को बना रखे हमारा भगत वही वही देता है चाहे किस रूप से भी दे, दे रहा काम चल रहा तो तोड़ लो जितने तोड़ना किसी और को भेजेगा वो कि उसने तो देना है ना किसी किसी के द्वारा देना है कि तो कितने को तोड़ देगा तोड़ देगा फिर मूर्ख लोग है लेकिन क्या मूर्खाम को झड़नी पड़ेगी मूर्ख लोग स्वयं शांति से नहीं बैठेंगे दूसरों में शांति से बैठेंगे सर्वे शाम अनुकूल इसलिए कहते आम सुखी अनुभव सिद्ध सुखद जाति मत सुखाम इसलिए आपके अपने सुख से सुखद जाति हो सकती है दूसरों में सुख को देखकर नहीं हो सकता अहम सुखी ऐसा जो अनुभव है इस अनुभव उसे शुद्ध जाती है उसी जाति वाले का नाम सुख करके समझना पुण्य ही एकमात्र असाधन कारण है जिसका ऐसा गुण विशेष का नाम सुख पुण्य का फल है धर्म का फल है सुख अधर्म का फल है दुख